तो कल जहाँ तक हम लोग बात किए हैं उसमें कोई प्रश्न हो तो बताएं तो उसको आगे बढ़ाएं हाँ जी सहयोग से माइक अभी ठीक काम नहीं कर रहा आधे घंटे एक घंटे दूसरा आ रहा है जब तक देखिए कैसा हो सकता है जी वो मेरे ख्याल से बंद हो गया वापस वापिस एक बार दबाइए कल का टेक क्या है तो एक तो बात मैं अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में जब मैं सोच रहा था कि वास्तव में ये बहुत समय से चाहत बनी हुई थी अभी हम हितप्रिय लाभ के अनुसार जी रहे हैं लेकिन एक मूल में एक डीप में एक डिजायर बनी रहती थी कि सत्य धर्म और न्याय के हिसाब से जीना चाहते हैं लेकिन उसका कोई मॉडल अभी निकल के नहीं आ रहा था तो कल उस बात को अफर्म हुआ कि वास्तव में ये चाहत है वेरी गुड बहुत अच्छा तो इसमें और क्लैरिटी कल हुई अब उस मॉडल में जो अभी मॉडल तो था? था? जैन है मैं हूँ अच्छा। बहुत बढ़िया और हापुड़ में सोम भाई के साथ मैंने परिचय शिविर किया और फिर मुझे समझ में तो ज़्यादा कुछ नहीं आया मैंने उनसे भी कहा लेकिन मुझे लगा कि समझना चाहिए इसको तो अध्ययन में मैंने रजिस्टर किया और अभी यहाँ आने का उद्देश्य मेरा एक तो जो ये मॉडल निकल के आ रहा है जीने का क्योंकि कहीं ये मॉडल दिखाई नहीं दे रहा मतलब जीना चाहते हैं वर्तमान में लेकिन वैसा नहीं जी पा रहे हैं जी जी तो यहाँ देखने आने का मकसद हुआ तो दो चीज़ आई निकल के वाह क्या हम चाहते हैं What do we really want? ये अक्सर हम प्रश्न करते हैं अपने आप से तो वो निकल के आ रहा है और कैसे जीना है वो एक मोबल पर एक प्रयोग हो रहा है लेकिन वही जीना क्यों है अभी शायद ये प्रश्न में क्लैरिटी जीना ही क्यों है एक दिन मरना तो है ही तो वाई टू लिव तो वही वाला क्वेश्चन जो है ये शायद ठीक बहुत ठीक है ये आपकी चर्चा से नजर आया कि वाय जो प्रश्न है उसको हम समझना चाहते हैं। ठीक <coughs> है बहुत बढ़िया इसको अगर ठीक से देखेंगे तो यही समझ में आता है कि ये प्रयोजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना पर्पज ऑफ लाइफ and the एंड द पर्पज ऑफ लाइफ कैन नॉट बी अदर देन दर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस पर्पज इन द एग्जिस्टेंस दस राइट वर्ड इज दस्तित्व का एक प्रयोजन है, है ना वो प्रयोजन यदि हमको समझ में आता है अस्तित्व में एक प्रयोजन है मानव उसका एक अभिभाज्य इकाई है तो अस्तित्व का प्रयोजन अस्तित्व में प्रयोजन मानव का प्रयोजन है इसके लिए मूल रूप से पुनः शब्द में तो एक लाइन में कहा ही जा सकता है लेकिन उसको पूरे अस्तित्व को समझने से ही अस्तित्व में जो प्रयोजन है और मानव का जो प्रयोजन है वो बन जाता है कि आखिर ये सब कहानी है क्या और ये सब कहानी का प्रयोजन भी क्या है ये थोड़ा सा इसका जो फीड वो जो है ना आपका थोड़ा कम करिए उसको हाँ रिपीट रिपीट, रिपीट, रिपीट हेलो ये रिपीट थोड़ा कम करिए रिपीट वाला है ना, है ना? हाँ ठीक तो अस्तित्व में एक दिशा है एक कार्यक्रम है एक गति है एक लक्ष्य है उसको जब अध्ययन करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ही जेन्यून प्रश्न है आपका कि मानव में जीना ही क्यों है मानव इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अस्तित्व तो अस्तित्व में जो प्रयोजन है वो मानव का प्रयोजन है इसीलिए मानव का अध्ययन करते जाते हैं तो अस्तित्व मूलक विधि से अध्ययन हो सकता है अगर इस चिंतन की हम बात कर रहे हैं ये ईश्वर केंद्रित है ये वस्तु केंद्रित है तो यहां पर क्या कह रहे हैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित अस्तित्व को कल हमने समझने का प्रयास किया और ये प्रयास एक नए चश्मे से हमने शुरू किया कि भई अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है अभी ये कहा जा रहा है और ये अनुसंधान पूर्वक एक आदमी को ज्ञान हुआ और उसको विचार में मतलब भाषा में व्यक्त करे व्यक्त करने पर जो कुछ भी उसका विवरण आ रहा है वो विवरण को हम लोग समझ रहे हैं और उसमें यह समझ में आया कि अस्तित्व दो चीज़ों से बन बना हुआ है एक व्यापक है एक प्रकृति है ये दोनों व्यापक जो है हमेशा एक समान एक जैसे रहता है प्रकृति भी हम रहती है लेकिन उसका रूप का परिवर्तन है अब यहां से जो बेसिक एक कंक्लूजन हमारे में ड्रॉ हो रहा है जिस प्रकार से हमने इन दोनों धाराओं को देखा तो दो चीजों मिलकर दोनों साथ साथ होती है उसी का नाम उपयोगिता पूरकता वहीं पे हमको झलकता है तो उपयोगिता पूरकता अस्तित्व में सिद्धांत है नियम है।, है ना और ये नियम प्रकृति में अस्तित्व में हर इकाई पर व्याप्ति है लागू है क्योंकि हम अस्तित्व से बाहर नहीं है और उसी के लिए देखेंगे तो पदार्थ अवस्था से लगाकर प्राण अवस्था और जीवावस्था तीनों को देखेंगे तो वो उपयोगिता पूरकता विधि से जीते ही हैं मानव में कल्पनाशीलता एक एडोन फीचर है अब ये एडोन फीचर कहां से आया क्यों आया तो अस्तित्व में विकास विधि से आया और इसका कोई प्रयोजन है तो पूरे अस्तित्व में पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था और प्राणावस्था जीवा से जीवावस्था और जीवावस्था से मानव की उत्पत्ति हुई तो अब यहाँ पर कोई प्रयोजन नाम की चीज दिखाई देती है उसी प्रयोजन के क्रम में मानव में कल्पनाशीलता आया कल्पनाशीलता में अभी सच्चाई को स्थापित करना समझना शेष रह गया उसी का नाम भ्रम हुआ और एक बार कल्पनाशीलता में ये अस्तित्व के नियम की समझ आई तो वहीं से जागृति कार्यक्रम शुरू हुआ और जागृति को पहचाना गया कि मानव में उपयोगिता और पूरकता क्या है <coughs> इसकी समझ हुई मानव में उपयोगिता को देखने गए तो कल्पनाशीलता जो है उसमें उपयोगिता मानव को स्पष्ट हो जाएगा। मतलब इतना हुआ कि मानव में समाधान हो जाए कि अस्तित्व क्या है और इस अस्तित्व में प्रयोजन क्या है और मानव की उत्पत्ति का डिजाइन क्या है ये और आगे चल के जैसे भैया ने कहा कि जीना क्या और जीना कैसे इनके भी उत्तर हमको निकल के आए और ऐसे जीने के साथ एक ऐसे जीने की खूबसूरत है ना एक परंपरा हो इस ये सारे मुद्दों को अगर हम समझ पाए तो इसको कहा कि समाधान हो गया ठीक उसी प्रकार से जैसे कल हमने देखने की कोशिश की थी कि पेन में पेन की उपयोगिता का मुख्य कारण है पेन की इंटरनल व्यवस्था है ना वही उपयोगिता है तो मानव में भी यदि इंटरनल व्यवस्था की हम बात करेंगे तो वो समाधान ही है विचार ही है विचार में कंसिस्टेंसी आ गया विचार में समाधान हो गया कि मानव का कुल प्रयोजन क्या है मूल कुल काम क्या है अस्तित्व कुल क्या चीज है और इसमें है ना मानव से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं अस्तित्व से लेकर मानव तक उन सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए तो हम सब सुखपूर्वक कैसे जी सकते हैं और सुखपूर्वक जीने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या निकल के आता है और ये इतने सब प्रश्न का उत्तर हो गया तो हमारे में समाधान हो गया समाधान पूर्वक ही मेरी अपने में उपयोगिता प्रमाणित हुई क्योंकि अस्तित्व में मेरी उपयोगिता अस्तित्व सहज विधि से मेरी उपयोगिता क्या है कि मेरे में विचार शक्ति है कल्पना शक्ति के रूप में अभी काम कर रही है उसको विचार शक्ति के रूप में बनाने का मतलब ये हुआ कि समाधान संपन्न होना और इस अस्तित्व को समझ पाना दूसरे भाषा में क्या बात कहा इस वस्तु इस अस्तित्व को समझने वाला यदि कोई है केवल और केवल वो मानव है और मैं उसको समझ पाया तो मैं उपयोगी हुआ है ना <laughs> तो मानव में उपयोगिता अपने में समाधान संपन्न होना है ठीक जिस प्रकार से पेन का उपयोगी होना इसकी इंटरनल व्यवस्था ठीक होना है ठीक उसी प्रकार से मानव में भी एक व्यवस्था है जीवन में जिसको हम कर रहे हैं समझ के रूप में उसको हम समाधान करें समाधान संपन्न हो जाना ही मेरी अपनी उपयोगिता है तो मानव को देखेंगे तो आदिकाल से अपनी उपयोगिता की तलाश में ही रहा है चाहे वो शेर को मारा हो चाहे एरोप्लेन बनाया हो चाहे परमाणु बम बनाया हो चाहे देशों के लिए लड़ा हो चाहे भगवान के सामने घंटी बजाया हो चाहे कभी अपने को गर्दन में फांसी लगाया हो ये सारे के सारे मुद्दे उपयोगिताओं के अर्थ में ही रहे तो ये उपयोगिता की तलाश हम सबको है ही इससे कम में हम तृप्त नहीं हो सकते optics, ये वाला सिद्धांत समझ में आ गया क्योंकि अस्तित्व में मैं भी हूँ मेरा भी कोई अस्तित्व है तो अस्तित्व का जो नियम है वो हर जगह हर समय सब पे लागू ही है तो अस्तित्व के को न समझ पाने के कारण ही हमारे में समस्या है अस्तित्व को समझ पाने के कारण ही हमारे में समाधान है इस प्रकार से उपयोगिता पूरकता सिद्धांत को ही विस्तार से जब अध्ययन करने जाते हैं तो उनके अलग अलग अलग अलग नाम बनते जाते हैं बेसिक नियम उपयोगिता और पूरकता है जैसे मैं उपयोगिता के साथ जीना चाहता हूं या हमारी बबीता दीदी शिप्रा दीदी भी उपयोगिता के साथ जीना चाहते हैं है ना जिस प्रकार से मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आ गई इनको भी समझ में आ जाए ये भी उसके लिए काम कर रहे हैं काम करना ही चाहते हैं, ठीक आप भी करना चाहते हैं, इनको अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए अब वैसा कुछ मेरा जीना हो जाए इसका नाम है पूरकता ठीक <coughs> आप सभी को है ना अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए उसी का नाम है मानव चेतना विकास केंद्र हर मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए उसी का नाम शिक्षा है हर मानव को उपयोगिता समझ में आ जाए उसका नाम शिक्षा है हर मानव को उपयोगिता समझ में आने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको ठीक से पहचान पाना उसका नाम संविधान है हर मानव उपयोगिता के साथ पूरकता विधि जी पाए उपयोगिता और पूरकता में संतुलन बन जाए इसी का नाम न्याय है उपयोगिताओं को जिस प्रकार से प्रमाणित करते हैं ना और जीने का जो स्वरूप बनता है उसमें एक मानव से लगाकर हर एक मानव एक देश से लगाकर हर एक देश उस समाधान के साथ जी सकता है है ना वैसे जीने का जो डिजाइन है उसका नाम है व्यवस्था धर्म उपयोगिता प्रमाणित हो जाएं इसका नाम सत्य तो तमाम तरीके से भाषाओं को हम बनाते हैं मानव परंपरा में भाषा का विस्तार होता है क्योंकि हर कार्यक्रम के साथ जुड़ने पर एक उसका भाषाकरण होता है लेकिन इसका फंडामेंटल जो रूल है वो क्या बना अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता है उपयोगिताओं की निरंतरता है ठीक पूरकता आवश्यकता अनुसार है तो उपयोगिताओं की निरंतरता है इस प्रकार से मैं अपनी उपयोगिता संपन्न होकर अपने में तृप्त संतुष्ट खुशहाली को महसूस करता हूं आप भी करते हैं अब यह समझ में आया कि उपयोगिता से संपन्न होने के बाद एक मानव के जीने का डिजाइन निकल के आते हैं अभी क्या होता है आदमी सुखी होने के लिए काम करता है जब तक उसको अपनी उपयोगिताएं समझ में नहीं आती है ना उपयोगिता समझ में नहीं आती तब तक माना हो सुखी होने के लिए काम करता है उपयोगिता संपन्न होने से समाधान होने से सुखी होने से सुखपूर्वक काम करता है कितना अंतर आया कितना अंतर आया संजूबेन एक डिग्री हो गया कि नहीं हो गया वन डिग्री में चेंज हो गया मामला जब तक मानव सुखी होने के लिए काम करता है धरती बर्बाद होता ही है ठीक हम सुखी होकर काम करते हैं वहां से कहानी बदलती है पूरी कहानी बदल जाती है तो फंडामेंटली अस्तित्व फंडामेंटली अस्तित्व जो है है ना मैं नियम जो बना वो अस्तित्व के स्वरूप में बना और सरअस्तित्व में दो इकाई दो वस, मतलब देखेंगे वास्तविकता बोले या जो भी शब्द बोले एक प्रकृति है एक व्यापक ये दो होना जो है एक से अधिक होना ये दो होना के नाम सस्तित्व है दो के साथ अभी उपयोगिता पूरकता की पहचान होती है एक के साथ कुछ होता नहीं ठीक ये बात समझ में आया तो सिंपल सा नियम बना जिस प्रकार से हमने यहां देखा था उसे मिटा दिया अपने है ना यहां आपने को क्या दिखाई दिया कि उपयोगिता पूरकता सिद्धांत हर इकाई अपने में उपयोगी समग्रता में दूसरी सभी इकाइयों के साथ पूरक <coughs> रिपीट कर थोड़ा सा और कम करिए कॉम्प्लीमेंट्री अस्तित्व सह रूप में है ना भाई ये पे, ये ये प्रकृति है इसको आप अलग नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस इज रियली एग्जिस्टेंसित्व हाँ इसीलिए अस्तित्व में नियम है सअस्तित्व पूर्वक नियम है जीने का आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप देख ही सकते हो कि एक ही समय में इन इन रियल टाइम आप देखो एक से अनेक चीजें साथ रह रही है हिंदुस्तान भी रह रहा है पाकिस्तान भी रह रहा है लेकिन हमारे मन में यही है कि सिर्फ हिंदुस्तान में रहना चाहिए पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए जबकि सच्चाई क्या सब रह ही रहे धरती भी रह रही चांद भी रह रहा है सूरज भी रह रहे हैं तो इसको अगर व्यवहारिक स्वरूप देखेंगे तो हर इकाई साथ साथ रह ही रही है मानव में कल्पनाशीलता है बाकी सब इकाइयां लड़ नहीं रही है देखो इस धरती पर आग भी और पानी भी है आग भी है और पानी भी है, है ना दीदी आग और पानी दोनों एक साथ रहते हैं धरती पर यथावत रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि आग आग, आग, आग पानी बढ़ गया तो आग खत्म हो गई अब धरती पर आग ही नहीं गई इसका मतलब है कि ये अस्तित्व पूर्वक है यहां पर आग पानी के बीच में कोई लड़ाई नहीं अरे दीदी अस्तित्व में है कि नहीं है हाँ हम्म अरे क्या दीदी आपने समुद्र में ज्वालामुखी कभी देखा? इतना बड़ा समुद्र में उसको बुझा नहीं पाता है हम्म इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर पानी भी है हवा भी है आग भी है मट्टी भी है कुत्ता भी है बिल्ली भी है अब जहां कुत्ता बैठा हुआ बिल्ली है कि नहीं अभी तो आप तो ये बात करे <laughs> है ना यार कुत्ता देख के बिल्ली थोड़ी दूर चले जाए हर एक इकाई अपने दूसरी इकाइयों के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी को बनाकर अपने अस्तित्व में अस्तित्व को प्रमाणित करती है ये सेंटेंस पूरा है ये सेंटेंस पूरा है हर इकाई धरती चांद के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी को बनाकर चांद धरती के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी को बनाकर अपने अस्तित्व के साथ सअस्तित्व पूर्वक जीते हुए प्रमाणित होती है दिस इज सिद्धांत है ना इसी सिद्धांत से है कुत्ता बिल्ली के साथ थोड़ी कुत्ता बिल्ली के ऊपर जाकर बढ़ जाता है ना आग पानी के ऊपर बढ़ जाता है थोड़ी सभी इकाइया सच्छी दूरी बनाकर रहती है ये सिद्धांत निश्चित अच्छी दूरी बनाकर रहती हैं। <laughs> अब इस पर हम अच्छे से बात करेंगे आगे अभी धीरे धीरे इसका सब व्यवहारिक स्वरूप खोलेंगे तो आपको मजा आएगा क्या क्या बात हो रही है। देखिए आदमी के साथ निश्चित अच्छी दूरी का मतलब क्या है देखिए एक विधि हमारे पास ही है एक तरीके से हम सोचते हैं है ना जिसको इसके नीचे तो लिखना ठीक नहीं है अपन इसको अलग से लिखते हैं बहुत भौतिकवाद में अगर लिखेंगे तो निश्चित अच्छी दूरी का मतलब क्या है है ना तो दूरी को पहचान ही नहीं पाए है ना बिल्कुल तो अभी दो विधि से हम जीते हैं दो विधि क्या हो गई एक तो हो गया मोह मो, मो का मतलब तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते मोह का मतलब क्या हुआ जी ही नहीं सकते हैं। एक स्थिति है ठीक दूसरी स्थिति क्या बनी है ना तुम मर जाओ तभी हम ठीक से जी पाएंगे ये दो एक्सट्रीमेंट है मेरे जाने के बाद ही समझ में आया कि मेरी क्या वैल्यू है अभी इसके अलावा कोई जीने का स्वरूप हमको समझ में आया जब भी कोई अच्छा लगने लगे तो उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। और या तो फिर विरोध अब जब उपयोगिता पूर्वकता सिद्धांत से देखेंगे तो ये चीजें अलग बदल जाती है क्योंकि मैंने अभी अभी ये बात निकली तो अभी इसको एड्रेस कर देते तो ये समझ में आ गया ये नहीं है साहसी सिद्धांत से क्या होता है तुम्हारे साथ भी जी सकते हैं तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं अभी सुन के पछता नहीं ये क्या चक्कर हो गया साहसी सिद्धांत में क्या हो गया तुम्हारे साथ रहकर इतनी योग्यता आ जाती है कि तुम्हारे बिना भी जी सकते है अभी पछता नहीं ना इसका क्या मतलब जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि आप आए बहुत अच्छा आप यहाँ रहेंगे हमारे साथ बहुत ही बढ़िया बात है फिर एक दिन आएगा आप जाएंगे हम बोलेंगे बहुत अच्छा आप जा रहे हैं पछता नहीं ये क्या हो गया आप आए तो अच्छा और आप जा रहे तो और अच्छा और आप वापस आएंगे तो और अच्छा और फिर से जाएंगे तो और अच्छा और, तो और अच्छा, और अच्छा? वही उपयोगिता प्रमाणित होगी तब ये हो पाएगा बोलने से नहीं हो रहा ये आपके होने का हमारे संबंध पूर्वक जीने का कोई प्रयोजन है कोई उपयोगिता है उसकी तो संबंध की उपयोगिता को हम सफल कर पाएंगे तब बोलेंगे बढ़िया हो गया वो उपयोगिता प्रमाणित नहीं हुई तो जाते समय हमको दुख लगेगा जैसे आप लोग एक विकल्प शिविर करने आए आप ये मान के आए अनुमान करके आए कि कुछ इसमें विकल्प पकड़ में आएगा और शायद हमारी ज़िंदगी में कोई दिशा बदलेगी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा इसका इस ऑब्जेक्टिव इस के साथ हम आए ये ऑब्जेक्टिव संबंध का डोमेन में ही आता है ठीक है ना और ये अगर ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो आप जाते समय खुश रहेंगे बहुत बढ़िया भैया बहुत सारा बात समझ में आ गया जा रहे हैं बढ़िया कुछ करके आते तो ये लगेगा कहाँ आए थे सात दिन सोचे थे तो कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में या तो ये लगेगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और हमको उनको छोड़ जाना पड़ रहा है तो भी दुख रहने वाले हैं या तो ये लगेगा कि है ना ये तो अच्छे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आया तो अब हम तो जा रहे हैं अब क्या कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर हर एक घटना का हर एक संबंध का हर एक नियम का हर एक वस्तु का कोई उपयोगिता है उस उपयोगिताओं को यदि हम ठीक से पकड़ पाते हैं है ना और वो उसको पहचान पाते हैं उसके लिए मूल में अपने में उपयोगिता की बात है उन उपयोगिताओं के साथ जीते हैं तो ये मोह विरोध की जगह पर स्नेहपूर्वक जीने की बात बनती है तो तीसरा फॉर्मेट क्या है आपने लिए ये एक ही है एक ही के चट्टे बट्टे हैं ये भौतिकवादी विधि से मोह लिख सकते थे हम पे। और देखा जाएगा तो आदर्शवादी विधि जिसमें बोलते हैं कि सब अच्छा अच्छा बोलो इंटरनली तो उसके अंदर विरोधी है क्योंकि ये ये जो संबंध नाम की जो चीज है वो आदर्शवाद में ये कही जा रही है कि ये तो माया है ये तो आपको बांध के रख देती है और आपकी जागृति आपकी जो यात्राएं हैं जो ईश्वर की तरफ जा रहा है उसमें ये संकट है जब भी हम कुछ ज्ञान की बात करते हैं इस धरती पर देखिए ज्ञान शब्द कितना अच्छा शब्द हो सकता है और ज्ञान के प्रति कोई लोगों में कामना होना अच्छी बात है लेकिन ज्ञान के नाम पर जो काम करते हैं वो ज्यादातर रहस्य में ही है ज्यादातर वो विरोध में ही है ज्ञान का नाम आते से लगा कि यह परिवार जो है ना झंझट हो गया नहीं तो मैं भी ज्ञान ही हो जाता तो परिवार को छोड़े बिना ज्ञान आएगा ही नहीं सोचिए कहा, कहां कहां पहुंचे ज्ञान को लेकर हम उस ज्ञान का हमको विकल्प चाहिए भाई अभी क्या कह रहे हैं कि संबंध की उपयोगिता समझ में आ जाए इसका नाम ज्ञान है है ना एक कहा कि मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए का मतलब ये है कि अस्तित्व में एक हर एक इकाई की उपयोगिता समझ में आ जाए यदि मानव किसी परिवार में पैदा होता है है ना संबंध पूर्वक ही वो पैदा हो सकता है संबंध विहीन कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता है ना सेवा के बिना वो खड़ा ही नहीं हो पाता है ना तो ये समझ में आया कि यदि कोई ऐसी चीज है तो उसकी कोई उपयोगिता उसकी उपयोगिता को हम समझ नहीं पाए तो ज्ञान के नाम पर उससे विरक्ति को ज्ञान बोल दी। और यहां पर भी सुनते ज्ञान की बात तो लगता है कि वैसे ही कुछ बात हो रही है बिल्कुल वैसी बात नहीं है उसके 180 डिग्री हो रही है जो कुछ भी आपके मान्यता हैं उसका ये मान के चली कि 180 डिग्री पे बात हो रही है ठीक है भाई अमित भाई तो ज्ञान शब्द सुनते से हमारे अंदर रहस्यमय सब चीजें शुरू हो जाती है क्योंकि हजारों साल से अपन ने ज्ञान को रहस्यमई ज्ञान माना क्यों रहस्यमई क्यों हो गया वो क्योंकि ईश्वर केंद्रित हुआ और ईश्वर पता चला नहीं <coughs> मिला ही नहीं तो रहस्य बन गया हर चीज रहस्य में जाके विलय होती है। तो ज्ञान को लेकर ईश्वर को लेकर ज्ञान मतलब ईश्वर उसको लेकर हमारे अंदर रहस्य ही बना हुआ है।, है ना तो अभी बहुत ठीक से समझे इसी मुद्दे के ऊपर तो यह समझ में आया कि संबंध का कोई उपयोगिता है क्योंकि मेरा कोई उपयोगिता है अगर मैं उपयोगी होता हूं तो संबंध में उपयोगिता को पहचान पाता हूं तो मोह विरोध की जगह पर कहा पहुंचा उसका विकल्प क्या आ गया, गया? स्ने जीना। स्नेह स्नेक जीना क्या मतलब होता है? तो पहली बात ये समझ में आया कि नहीं आया कि अब तक हम मोह और विरोध के साथ ही जिए है एक क्षण तक मोह कुछ बात हो गया तुरंत विरोध स्विच ऐसा है कि नहीं जो कोई भी अच्छा लगा उसका अच्छा लगने के कारण देखेंगे तो वही रूप पदबल धन ही है रूप पदबल धन के आधार पर जो कोई भी अच्छा लगा अच्छा लगने पर मोह हो गया उसके बिना हम रह नहीं सकते और जरा सी ऐसी कोई बात हो गई तो तुरंत विरोध हो गया चल हट आट, अलग हटा ऐसा जी रहे हैं या नहीं जी रहे हा जी याद करिए आपने सारे संबंध को याद करके देखिए फिर क्या करना चाहिए हा <laughs> वो ठीक है मुझे लगा कोई चौथा दर्शन हो चौथा विचार तो क्या बुराई <coughs> ना बच्चा है ठीक मम्मी अच्छी लगी मम्मी के साथ रहे मम्मी का मोह हो गया मोह करना नहीं चाहिए मोह करना नहीं चाहिए वो ठीक हो गया करना कैसे हो तो बताओ है करना नहीं चाहिए ये तो उपदेश है इसको बोलते उपदेश है ना चिंता नहीं करो जैसे एक सिंपल वर्ड है <laughs> <थे तुणता नें। laughs> <थे तुणता ने। laughs> यही करना पड़ता है। या तो चिंता करते हैं या लापरवाही करते स्ने हाँ, डेफिनेशन क्या बताएगा बुलाया इसीलिए हाँ जी हाँ ठीक बात है अभी इनको किसी को पकड़ में नहीं आएगा हाँ जी भैया जब आपने बोला कि मोह और विरोध के इसमें सोचे हैं, तो मुझे आ, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ तो मैं इसी में झूल रहा हूँ अभी फिलहाल के अंदर में जैसे मुझे कुछ बात समझ में आ रही है तो मैं मोहवश अपने वाइफ को अपने बच्चों को उस रूप में जीना देखना चाहता हूं स्वयं को भी देखना चाहता हूं पर पहले दृष्टि वहां जाती है अभी तक का जीवन वैसा रहा कि पहले दूसरा बदल जाए फिर हम और विरोध यह लगता है कि चूंकि मेरे ब्रदर भी साथ में हैं, पेरेंट्स भी साथ में हैं, जो समझने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे लगता है कि ये छूट जाएंगे तो फिर मेरा जीना हो जाएगा बिकॉज मेरे बच्चों पर मेरी चल सकती है मेरी वाइफ में भी चल सकती है एक स्थिति में थोड़ा माइको गड़बड़ हो गया ब्रदर पे और फादर पे नहीं चल पाती है, तो, the तो मोहवश में उनको देना चाहता हूँ जबकि दोनों स्थिति मुझे लगता है कहीं ना कहीं कही मैं गलती कर ही समझ में आता है जब चिंतन करता हूँ तो क्योंकि आक्रोश वह लगता है की कुछ एक्शन लू बट जब अपने आपको थोड़ा समय देता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि नहीं वॉट आई वॉज डूइंग थिंकिंग मेरी है वो शायद गलत दिशा में जारी मैं समझ ही नहीं पाया हूँ कि जो समझाना चाह रहे हैं और कल के कुछ प्रश्न है तो वो अभी पूछ बिल्कुल पूछ लीजिए इसको मैं पूरा कर लू तो फिर पूछ लेते हैं ना तो ये एक बात बनी अभी पूरी परंपरा को देखेंगे तो मोह और विरोध के अलावा क्या है हम हिंदुस्तानी क्या हो गया ये दूसरे के साथ मेरे देश की धरती सोना उगले और बाकी देश क्या हुँ? गोबर उगले अभी अपने आप सारी भाषाओं को देख लीजिए हमारे भगवान तो ऐसा करते हैं तो तुम्हारे क्या करते हैं इसके अलावा हम सीखे ही नहीं कुछ जब भी संबंध के बात में मोह में हमको अच्छा लगता है यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ ये मोह और विरोध में हमेशा सेगमेंटेड है जैसे एक सीमा इसमें सीमा बनती जा रही है यह संबंध नहीं है हमारे में इतनी उदारता नहीं हो पा रही कि हम इस सीमा को थोड़ा बढ़ा पाए तो हम उसको किसी दायरे के साथ ही क्योंकि क्यों नहीं बढ़ा पा रहे कल से बढ़ा दो थोड़ी। है ना जैसे मैंने कहा कि चिंता मत करो है ना एक बात एक मैंने देखा एक सामान्य डायलॉग जो हर घर में बोला जाता है मम्मी को डायबिटीज हो गया है ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया कुछ हो गया तो बच्चे समझा रहे मम्मी चिंता नहीं करो है ना मम्मी चिंता नहीं करो मम्मी मम्मी चिंता मत करना यार है <laughs> ना अब अब अब चिंता इधर हो गई उधर तो बताया नहीं, नहीं चला ये ऐसे कह देने से कुछ छोड़ हो जा रहा है तो वो सीमा विहीनता क्यों नहीं आ रही सीमा हमारे बढ़ क्यों नहीं रही उसके लिए हमको समझना पड़ता है कि अस्तित्व क्या है मेरा अस्तित्व क्या है और मेरा अस्तित्व और आपका अस्तित्व स है या इसमें कोई एक ही रह सकता है क्या अस्तित्व में परस्पर विरोध है देखिए तो फंडामेंटल मुद्दा है विज्ञान कह रहा है कि पूरे अस्तित्व में परस्पर विरोध है ठीक है ना विरोध, विरोध विधि से ही वो सब चीजों का क्षय हो रहा है और इस प्रकार से एंट्रोपी है और इस प्रकार से कोई भी प्लेनेट का एक लाइफ है और उसके बाद थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगा जबकि आप ऐसा चाहते नहीं आपके मौलिक चाहत से भिन्न आदर्शवादी विधि से जहां कह रहे हैं वो सब ईश्वर की मर्जी पर है आपको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है ठीक तो यह समझ में आ जाए कि हमारा सबका अस्तित्व स पूर्वक ही है अगर पेड़ हैं तो वनस्पति है और पेड़ तभी हैं जब पदार्थ अवस्था है मिनरल है पानी है हवा है तो हवा पानी मिलकर पेड़ है और हवा पानी पेड़ मिलकर जीव जंतु हैं और हवा पानी पेड़ जीव जंतु मिलकर मानव है और मानव पूरी मानव जाति के साथ है इस प्रकार से हम सब अविभाज्य हैं अस्तित्व सस्तित्व रूप में है ये छोटी सी बात ही समझना रह गई है इसमें है ना कोई हिंदू है मुस्लिम है वो भी मानव ही है और हम सब एक मानव जाति के रूप में अपनी पहचान नहीं कर पा रहे इसी के नाम से हम या तो मोह या विरोध में जीने के लिए बाध्य तो स्नेह पूर्वक जीने का मतलब क्या हुआ कि मानव और मानव जाति अविभाज्य वो एक है ये समझ में आए और हर मानव को समाधान चाहिए हर मानव की उपयोगिता हर मानव की उपयोगिता समाधान ही है हर धरती का हर मानव है ना समाधान पूर्वक सुखी होता है और कोई तरीका नहीं मुझे यह पता चला अब ये जैसे हमारे रविश भाई जो कह रहे हैं उसके साथ जोड़ जोड़कर देखते हैं अगर मुझे यह समझ में आया कि हर मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है तो आज जो मेरे जिनकी मेरे पे नहीं चलती है ये जिनकी मेरे पे चलती है मेरी जिन पे नहीं चलती वो दोनों सीमा से अपन अलग हो गए हर मानव समाधान पूर्वक ही सुखी होता है वो अपने उपयोगिता के साथ ही सुखी हो पाएगा यहां पहुंच गए यहां पहुंचने के बाद क्या हो गया एक अच्छी निश्चित दूरी हो गई हर मानव समझना ही चाहता है हर मानव अपनी उपयोगिताओं के लिए जूझ ही रहे मैं अपनी उपयोगिता को पहचान पाऊं पहला मुद्दा ठीक समझना उसको कहा उन उपयोगिताओं के साथ जीना बना ऐसे जीने से समझाने की योग्यता बनी चाहे वो बच्चे भी भी हो चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो तब क्या हो गया बहुत ही ऑब्जेक्टिव अपना स्पष्ट हो गया अपने को समझना है हमको ऐसा जीना है समझाना बाद में ये बात बनती है इसमें ये भी समझ में आ गया हर मानव अपनी उपयोगिता को पहचान चाहता है एक आयु तक एक आयु के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रमवश कुछ मान लेता है किसी ने कुछ मान लिया तो ये भी एक सच्चाई हमको समझ में आई कि एक आयु के बाद आदमी कुछ मान लेता है मानने के बाद अब उसको समझना या समझने की प्रेरणा देना या लेना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो बच्चों के साथ अगर बात करके देखें तो बच्चों के साथ तो ये आसानी से हो सकता है और हर मानव के साथ भी हो सकता है यदि उसको स्वतंत्रता दी जाए तो है ना वो अपनी च्वाइस से सोचे तो काफी चीजें बदल सकती हैं। अब ये एक मोटी हमारी अवधारणा बन गया मेरा ये नहीं कि मेरा बच्चे नहीं पहले समझना चाहिए मैं तो यहाँ का प्रबोधक हूं भैया मैं तो यहां सर मेरा बच्चा को पहले समझदार होना चाहिए ये नहीं बनता इसमें वो मोह हो गया हर बच्चा समझदार होना चाहता है इस स्नेह की बात है कोई भी बच्चा मिलता है हम उसको साथ तो इसी प्रकार देखते हैं कि वो समझ ही सकता है समझना चाहता ही है और उसके परिणाम भी आते हैं हम देखें यहाँ पर काफी तेजी से परिणाम आ रहे हैं है ना कुछ दिन वो नहीं समझना चाहते हैं तो भी हम उनके साथ यथावत बने रहते हैं हमको तो पता ही है कि इनका सुख भी समाधान ही है इनको नहीं पता है कि इनका सुख समाधान है लेकिन हमको तो पता है इतने भर से हमारे में सारी चीजें बदलती हैं एक खूंटा दो, दो व्यक्ति के बीच में एक आदमी में कोई खूंटा करता है तो दूसरे को भी वो इंडिकेट होता ही है आज नहीं तो कल होता है ये बात बनी तो ये समझ में आया <स्थाँगा> एक अच्छी निश्चित दूरी के साथ यही नियम है हवा पानी के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी परमाणु परमाणु के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी परमाणु अंश के साथ अगर हम बात करें जो एटम एटम हम बात करते हैं उसके अंदर कोई दौड़ते रह, दौड़ते रहते ना उनमें भी एक अच्छी निश्चित दूरी है वो दूरी क्या है यह अपनी इसकी अपनी एक उपयोगिता है अगर इलेक्ट्रॉन कुछ है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक, तो एक अच्छी निश्चित दूरी बना रहता है दूरी यह नहीं कि फिजिकल डिस्टेंस। उनके समय तो फिजिकल डिस्टेंस है मानव में यह फॉर्मूला फिजिकल डिस्टेंस का नहीं है मानव में अगर देखेंगे मानव में अच्छी निश्चित दूरी का मतलब क्या हुआ फिजिकली एक निश्चित दूरी मेंटली एक लोस होना मानसिकता में आपका और हमारा कनेक्शन बनना मतलब हम समाधान पूर्वक एक मानसिकता में खड़े होते हैं मेंटल डिस्टेंस कम होना मांगते फिजिकल डिस्टेंस यहां नहीं काम कर रहे जबकि एटम में देखेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस है और ये विकसित होकर मानव में जब मानव बना मानव तक पहुंचा तो ये फिजिकल डिस्टेंस के साथ मेंटल डिस्टेंस नाम की चीज आ गई क्योंकि मानव कल्पनाशील है तो एक अच्छी निश्चित दूरी अगर मानसिकता में दूरी के हिसाब से देखेंगे तो अगर आपका मन में कुछ और है, मेरे मन में कुछ और है, तो अब यहां पर वो मोह और विरोध का कारण है तो माना माना में जब अच्छी निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं जिसको हम लगाव कह रहे हैं या स्नेह कह रहे हैं उसका मतलब कितना बना कि आपके और मेरे कल्पनाशीलता में विचार में कोई दूरी नहीं बची उसको कह रहे हैं अच्छी दूरी सी द ब्यूटी तो जड़ प्रकृति में फिजिकल डिस्टेंस मैटर करती है और चैतन्य प्रकृति में जिसको हम मानव कह रहे हैं उसमें ये मेंटल डिस्टेंस की बात हो रही है अभी इसका उल्टा हो रहा है मेंटल डिस्टेंस हमारी बनी हुई है फिजिकली हम बहुत क्लोज होना चाहते हैं उसका नाम है मोह समझ में आया मोह क्या चीज है अपने विकल्प में ऐसे चलने वाले हैं एक एक चीजों को एकदम इसके रिप्लेसमेंट में ये तो मोह मोहपूर्वक जीना है विरोध विरोधपूर्वक जीना है या स्नेह स्नेहपूर्वक जीना है तय कर पाओ तो मोह क्या चीज हो गया कि मेंटली तो दूरी बनी हुई है है ना मानसिकता में तो दूरी बनी हुई है फिजिकली क्लोज है इसका नाम मोह विरोध क्या चीज है मानसिकता में दूरी बनी हुई है अब फिजिकली भी हम दूर होना चाहते तो हर जगह मेरे सामने से निगाह है मेरी निगाह में मत आना है ना ऐसे कुछ होता है डायलॉग दूर हो जाए मेरी नजरों से कितना भी दूर हो जाए वो अमेरिका चले जाए तो भी आपको दिन भर वो याद रहता है सी <laughs> ब्यूटी जिनके साथ आपका मानसिकता में मिलन हो गया वो आपके आपके साथ बने रहते हैं आपको याद नहीं रखना पड़ता उसको लेकिन जिनके साथ आपका विरोध हो गया चौबीस घंटे वो याद आते हैं आपको यह अस्तित्व का नियम है कि बेटा ये जगह पर तुम गलती कर दिया वो याद इसलिए रहता है कि यहाँ पर अपनी उपयोगिता और पूरकता को हम प्रमाणित नहीं कर पाए वो आपको इंडिकेशन है आपका कार्ड है वो कौन सी कार्ड है प्रोग्रेस कार्ड है ना तो वो चौबीस घंटे आपको दिखता रहता है कि अपना अमेरिका चला गया एक आदमी लड़ झगड़ तो भी हमको यहाँ से दिन भर अब अब हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंस कहां मैटर करती है आप बताओ फिजिकल डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है ठीक है ना क्योंकि जड़ प्रकृति में फिजिकल डिस्टेंस और चैतन्य प्रकृति का मतलब ही है जहां पर मेंटल डिस्टेंस की बात आ गई है मानसिकता यही विकास हुआ है जड़ से चैतन्य के विकास में यह बात बनी ये बात समझ में आती है ठीक है ना एक आपके और हमारे में यदि मन मिलता है समाधानपूर्वक ही मन मिलेगा तो हमारे और आपके बीच में कोई दूरी महसूस ही नहीं होती है, है ना तो समाधानपूर्वक ही एक अच्छी निश्चित दूरी को हम पहचान पाते हैं ठीक होगी बात यह बात समझ में आई तो विकल्प क्या आया मोह विरोध का विकल्प क्या है, है? स्नेहपूर्वक जीना तब क्या निकला मानसिकता में दूरी का घटना फिजिकली दूरी का जो जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार होगा किसी से हमारा मन मिल गया है ना समाधान हो गया मन मिलने का मतलब समाधान ही है समाधान हम जब भी दो व्यक्ति के बीच में होगा घटित होगा संबंध की पहचान होगी अभी वो डिस्टेंस को मैटर नहीं करता यहां रहता है वहां रहता है कहीं भी रहता है ठीक बढ़िया मानसिकता में दूरी घटना बराबर समाधान बराबर स्नेह जी हाँ जैसे माइक में बताइए लॉन्ग हाँ मोह और विरोध के बीच में मैंने अपने में ये देखा है और बाकी सब जगह भी देखा है कि एक बीच की लेवल है जो हम अपने को ऐसा मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकल है जीना है और mm -hmm. आ, ये बहुत सूक्ष्म है तो हम रोज़ की ज़िंदगी में एक तरह के स्कूल में जाते हैं एक तरह के लोगों से मिलते हैं आई लाइक यू और आई गेट लॉन्ग विद यू और एक मज़ा आ गया दूसरे बात करके ये सब जगह हम खो जाते हैं लेकिन वो भी मोह का ही एक और भी से कि मैं ये नहीं करना चाहती तो एक तरह का वो विरोध में ही जाता है देखिए क्या इतने सालों में ना हम लोगों का अभ्यास हजारों सालों का क्या बन गया कि विरोध हमको स्वीकार नहीं हुआ है ना तो हमने क्या कर दिया मोह और विरोध के बीच में कोई एक लाइन बना लिया क्योंकि उनको पता है इसके बाद जाएंगे तो विरोध हो जाएगा इससे ज्यादा कम ये हो जाएगा तो हम हम उसको इस प्रकार से चलते बैलेंसिंग करते रहते हैं है ना उसको हम व्यवहार बोलते हैं कई सारे लोग इसको समझदारी बोलते हैं उसको बैलेंस बोलते हैं इसको मैं बोलता हूं सर्कस अभी घर परिवार में हम जो कुछ कर रहे हैं ये बैलेंस बिठा रहे हैं उसी नाम सर्कस है क्या है सर्कस समझते ना तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए बहुत स्पष्ट विकल्प में कह रहे हैं ये बात की वो नहीं कह रहे हैं। सर्कस की बात नहीं कर रहे हैं आदमी उपयोगिताओं के के साथ साथ समाधान मैं अपने अगर बात करूं हम बिल्कुल भी सर्कस नहीं करते आपको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा आपको खराब नाराज तो नहीं जाओगे और ये चूंकि ऐसा हमको करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए ऐसा हमको कुछ भी ध्यान नहीं आता जो हमारे को अपने में समाधान दिखता है जो हमारे को अपने में उपयोगिता दिखती है उसके आधार पर हम जीते हैं मजे की बात यह है कि दूसरे को भी वैसा स्वीकार होता है उसको प्रेरणा होती है तो जिस प्रकार का ये जो मेच्योरिटी और जिस प्रकार का हमने एक बैलेंसिंग जो सीखा हुआ है ये हमारे लिए पीड़ादायक है उसका सीधा प्रमाण यही कि वो सर्कस है उसका मतलब ये कि हम थक रहे हैं थक रहे कि थक रहे फिर कोई दिन ब्ला, ब्ला, बस्त भी करते है थकान है टोटल थकान हाँ सहनशीलता खत्म मतलब सहन सहन कहाँ कर पा रहे हैं? वहन करे बिना सहन नहीं होगा ना वहन ही नहीं हुआ तो सहन कहाँ से होगा तो फिर वो खाली उसको इग्नोर करते रहते हैं इग्नोर इग्नोरेंस को हम मानते हैं कि यही हमारी मैच्योरिटी है हर बार वो रजिस्टर होता जा रहा है आप में वो नेगेटिव रजिस्टर होता जा रहा है आप इग्नोर करते रहते हो या तो आप पीड़ित रहते हो या एक दिन आप पीड़ा को फैलाते हो स्टोर होता रहता है आपको लग रहा है आप इग्नोर कर रहे हो ये संकट में हम बैठे हुए पूरी माना जाती है इसमें उलझ रही तो उपयोगिता पूरकता विधि से स्नेहपूर्वक जिया जा सकता है प्रोवाइडेड हमको अपनी उपयोगिता समझ में आए पूरकता का मतलब भी है कि उसको भी अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए अब सारा का सारा कार्य व्यवहार विन्यास जो भी बनता है वो इस उपयोगिताओं में से के लिए बन गया है ना ठीक है बात इज देट क्लियर ठीक समझ में आ रहा है जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है ये बातचीत आपके लिए अनुकूल है प्रेजेंटेशन ठीक है ये हाँ या ना? आवाज नहीं आती इसलिए पता नहीं चलता है। कुछ इसमें बदलाव करने की जरूरत है या ऐसे चलने थे ठीक बिल्कुल ठीक बात है इतने से इतने से थोड़ी समझ में आता इसीलिए सात दिन का शिविर है महाराज और उसके बाद तीस दिन का अध्ययन है <laughs> अस्तित्व में मानव के होने को समझ पाना ही उपयोगिता है किसकी उपयोगिता अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में मानव के होने को समझ पाना ही मानव की उपयोगिता है इसी का नाम समाधान है घुमा के नहीं हो रही ना आप थोड़ा वस्तु से जोड़िए ना ये पूरे एग्जिस्टेंस में मानव का कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है तो एग्जिस्टेंस में मानव कहां से क्यों बना कैसे बना क्या कारण है इसका क्या योजना है क्या प्रयोजन है ये सब समझना पड़ेगा ये सब समझ लेने से ही अपने समझ में जैसे की कैसे समझ में आती है यू के नॉट आईडेंटिफाई यू के नॉट अंडरस्टैंड एनी सिंगल्टिटी इन आइसोलेशन इस पेन को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल थिंग देन ऑनली दैन कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली बिना बोर्ड के पेन समझ में आता है क्या तो पेन फिर इस काम का ये बात समझ में आई दिस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये है कि मानव को अपनी वैल्यू समझ में आ जाए उपयोगिता का अंग्रेजी भाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे value. यही यही है। हाँ यही वाय है और वो मिसिंग है इसलिए अपन है ना संतुष्टि को नहीं छू पा रहे तो, तो, तो अभी तक क्या जुगाड़ बन रहा है आइसोलेशन में हम किसी भी चीज को समझने का प्रयास कर रहे वो होता ही नहीं है वो बनता ही नहीं है ये डायस है इसको आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते ये लाइट है इसको आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते है ना वो आइसोलेशन में चूंकि है ही नहीं इसलिए वो आइसोलेशन में कभी भी समझ में आता ही नहीं तो दर्शन का नाम क्या बना अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित बेस में क्या है एग्जिस्टेंस और किसके लिए अध्ययन हो रहा है किसकी उपयोगिता को संपन्न होना है मानव में उपयोगिता की संपन्नता की बात हो रही तो मानव केंद्रित ईश्वर केंद्रित नहीं सामान केंद्रित नहीं है ना ईश्वर की जगह है ना सॉरी अस्तित्व के मूल में अस्तित्व विधि से बेस में अस्तित्व है और मानव ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच मानव की उपयोगिता को पहचानना मानव जब अपनी उपयोगिता को संपन्न होता है तब जाकर केवल और केवल तभी वो धरती पर जितनी इकाइया हैं उनकी उपयोगिता को पहचान पाता है जिसको अपनी उपयोगिता स्पष्ट नहीं है वो दूसरे में क्या उपयोगिता को पहचानेगा बहुत बढ़िया जोरदार ताली हो जाए आपके लिए हाँ ना ना ना बेस बेस इज अस्तित्व हा हाँ, मूल मतलब रूट बिल्कुल ठीक बात अंग्रेजी में बोलेंगे तो और, के, और मानव केंद्रित मतलब सेंट्रिक सेंट्रिक का मतलब क्या होता है सेंट्रिक का मतलब होता है व्यवस्था हाँ हाँ तो मानव के जीने के स्वरूप में मानव कैसे व्यवस्था पूर्वक जीले उसके एंगल से इस पूरे को समझ रहे हैं Na. ना मानव के एंगल समझेंगे तो मानव क्या चीज है हाँ हाँ रूट है अस्तित्व ठीक और उसमें देखेंगे तो मानव को मानव को ध्यान मानव को समझ रहे हैं ह्यूमन सेंट्रिक हाँ हाँ हाँ जी बिल्कुल जी अध्ययन हो गया जी जी यूजफुलनेस थोड़ा छोटा वर्ड हो गया ना वो पूरकता के साथ ज्यादा जुड़ रहा है में करता हूं मैं। पूरकता में जुड़ रहा है वो ठीक तो है ठीक है माइक माइक माइक माइक तो उसपे कहीं ना कहीं एक केंद्रित है तो इसीलिए शायद क्या होता है कि कहीं एक रिक्तता आती है क्योंकि जो काम से जुड़े हैं तो उसके लिए जब हम अपने आप को उपयोगी नहीं समझ पाते हैं तो एक रिक्तता आती है जो कि दुख को जनरेट करती है तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मतलब जब हम प्रकृति जन्य काम करेंगे अस्तित्व जन्य काम करेंगे तो सुखी होंगे हाँ यही शायद जीवन विद्या का एक जो कहना चाहिए कि क्योंकि जब तक हम आप जैसे बताते हैं कि हम जो आज जो काम कर रहे हैं जी। जो कि अस्तित्व के विरोधी काम है और अंत में जाके अभी सुख आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसा आएगा या इम्यूनिटी सुविधाएं आएंगी और जब वो सुख देगी ये जो भ्रम होता है फिर वो जब भ्रम टूटता है तो जाके समझ में आता है कि नहीं दरअसल जो है अस्तित्व के नज़दीक आएंगे या अस्तित्व को समझेंगे तो हमारी उपयोगिता समझेंगे यही आपके भा, भाव ठीक है मतलब जो आप कहना चाह रहे हो हम तक आ, पहुंच रहे सहमत है तो अब वही समझ में नहीं आता है कि फिर भी फंसे रहते हैं कि यहाँ तक जब तक है तब तक तो ठीक है फिर जैसे ही अपनी दुनिया में जाते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार, यार ये छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा उपयोगिता खत्म हो जाएगी देखिए छोड़ने के लिए कुछ कहा नहीं उस पर प्रेशर मत दीजिए जी आप ये मान के चलिए आप कितने साल के हो गए भाई फिफ्टी वन 51 साल में कितने घंटे होते हैं? 51 365 आना, कुछ कुछ हो गया 24 आगा। आगा। आगा। ये एक तरीके से आप अभी तक जिए हो जी। ये ये जो नए तरीके से सोचना शुरू किया कितने घंटे सोचा अभी हाँ, मतलब साठ दिन इंटू चौबीस सात दिन कहा हो गया महाराज मतलब पिछली बार जब आए सात दिन सेवन डेज नहीं पिछली बार जब आये तो साठ दिन होगा ना उस बात को अरे तो सोच रहे हैं। <laughs> बहुत बढ़िया मान लेते हैं इसको सम्मान है तो अभी देखिए कितना समय दिए इस पे हम तो एक मान्यताएं जो हजारों साल से हमारे पास चली उसके लिए साथ हमारे अभ्यास भी जुड़े हुए हैं। उसके साथ हमारे रिप्रकशन भी जुड़े हुए हैं मतलब उसमें जो गलतियां करें, वो उसकी डाटाई पिटाई भी चालू है साथ में वो पेमेंट आपको मिल ही रहा है अभी वो भुगतान बंद थोड़ी हो गया अभी उसकी किस्तें आ ही रही है तो एक ऐसे वातावरण में है ना हम तैयार हुए उसमें इतनी गलतियां की है उसका दंड भी साथ में आता रहता है, है ना? तो अब इसके योगफल में जितना हो सकता है उतना ही पकड़ में आ रहा है तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अभी और इस पर ध्यान देने की जरुरत है कि पूरकता हम्म तो ये पूरकता कॉम्प्लीमेंट्री और रिलेटिव में क्या फर्क है जैसे हाँ। पूरकता को मैं समझ रहा था रिलेटिव हाँ। कि दरअसल हम एक जिंदगी को हमेशा एक रिलेटिव का करते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे थे तो मैं वैसा हो जाऊँ मेरे दोस्त लोग जो है उन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली या मेरे दोस्त मेरे से प्रोग्रेस नहीं कर पाए या साथ वाले कहीं ना कहीं वो एक जो कम्पेरिजन है वो भी दुखी करता है तो ये रिलेटिविटी और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या फर्क है बहुत फर्क है बहुत अच्छी बात प्रश्न आपके बहुत जायज है इसको निपटा के फिर रविश भाई आपके प्रश्न ले लेते बहुत आराम से इसको समझते कोई हड़बड़ी नहीं है देखिए पानी किसी वृक्ष के साथ पेड़ के साथ पूरक है है या नहीं किस अर्थ में हम कहते हैं पूरक है विकास के अर्थ में हाँ विकास के अर्थ में ज्यादा डाल दो तो भी नहीं और कम डालो तो भी नहीं ज्यादा ज्यादा को तो विकास नहीं हो रहा है और आवश्यकता से कम पड़ गया तो भी विकास नहीं हो रहा है है ना पापा जी आ गए माइक आ गया, गया खुटुर खुटुर कर रहे थे ना आप लोग इसी का बेटा एक दूसरा सेट इसमें चला गया था गलती से तो यहाँ आ जाइए अरे यही आ जाइए साहब बिल्कुल दूर नहीं हो मानसिकता में दूरी नहीं होनी है शारीरिकता में दूरी होगी चलेगा तो पानी को हम समझने गए तो पानी अपने में उपयोगी है है ना कैसे उपयोगी है उसका जो बनावट है वो बनावट से उसकी कोई उपयोगिता बन गई पूरकता जो है अब क्या बना पेड़ के साथ पूरकता विकास के ये समझ में आ गया अब मानव में आ जाओ मानव में आने में क्या बना की उपयोगिता क्या है समाधान पूर्वक जीना समाधान संपन्न होना उपयोगिता है पूरकता क्या है दूसरा मानव भी ऐसा जीना चाहता है तो दूसरे मानव में समझ का विकास हो जाए वो पूरकता बनी क्योंकि विकास के अर्थ में ही पूरकता है बहुत सिंपल समझ में आता है अभी क्या हो गया जब तक हम अपने में समाधान संपन्न नहीं हो पाए अपने में हमको समझ में नहीं आया तो दूसरे के लिए भी यही आवश्यकता है इसको हम निर्धारण नहीं कर पाए भैया आप यहां जाइए ये आप उठ जाओ बेटा नहीं नहीं नहीं आप यहां जाइए ठीक अगर अपने को ठीक से पहचाने नहीं है जैसे हम अपने को ठीक से नहीं पहचान पाए कि हम मानव की उपयोगिता क्या है तो बच्चे के लिए पूरक जो होने की कामना है उसके में हम क्या करते हैं जो अपने को माने हैं वही करते रहते हैं तो फाइनली वो कहा चला गया रूप पद बल धन में चला गया ठीक है ना आपको ये समझ में जिस दिन आ जाए आ ही रहा है धीरे धीरे आएगा कि केवल और केवल मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है उस दिन के लिए बात आपके जितने संबंधी हैं उनके साथ आपका क्या नजरिया बनता है यार ये कितना भी खा ले हुआ कितना भी घूम आए कितने भी गाड़ी घूम ना इससे सुखी तो नहीं होने वाले ये समाधान पूर्वक ही सुखी होने वाले हैं अब अब उनमें उनमें समाधान की यात्रा शुरू हो ये आपकी कामना होगी और ऐसी कामना के लिए अब आप में योग्यता चाहिए ठीक क्या योग्यता भाई समाधान को बोल देने से समाधान नहीं होता है समाधान को समझना और समाधान पूर्वक जीने से समाधान हुआ ये पता चलता है और उससे इस किसी को प्रेरणा हो सकती है ये बात बनी इस प्रकार से स्वयं में समाधान संपन्न होना मेरी स्वयं में व्यवस्थित होना जिसको बोलें, ये मेरी उपयोगिता है और ऐसे उपयोगिता के बाद अब दूसरे मानव भी ऐसी उपयोगिता से संपन्न होना चाहता है ये हमारी पूरकता है यह हो गया मानव के साथ जड़ प्रकृति के साथ देखेंगे तो सभी प्रकृति में जितनी इकाइया है वो सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है उन उपयोगिताओं को पहचान कर पाना और उसके साथ निर्वाह कर पाना बराबर पूरकता उनके साथ भी पूरकता है अब गाय है तो गाय की कोई उपयोगिता है और गाय के साथ पूरकता को भाती है अपनी जरूरत से निभाते हैं चीटी की भी कोई पूरक उपयोगिता है कोई पूरकता है लेकिन हमको उसके साथ वो बना रहा हैं कुल मिला इतना स्वीकृति है बाकी चीटी के साथ अपना को कोई डायरेक्ट कार्यक्रम नहीं है लेकिन हमारा जो कुछ भी कार्यक्रम है उसमें चीटी को भी ध्यान में रखा गया है कि वो बर्बाद ना हो तो चारों अवस्थाएं ठीक से जिए उसके साथ ये बात बनी हुई है इस विधि से उपयोगिता पूरकता सिद्धांत अपने को समझ में आता है ठीक है ना ये बात? अब नया टॉपिक है नई पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना तो अभी तक हमको तुरंत उपयोगिता का मतलब इतना रूप पद बल धनी है है ना और उसमें भी देखेंगे तो धनी चला गया आप तो एक मानव की उपयोगिता क्या अपने परिवार के लिए कितना धन को कमाए बालक भी उपयोगी हो जाएगा मतलब वो भी कमान लग जाए फिर आ गया कोई स्किल्स आ जाए कोई गाना गा ले डांस कर ले खाना बना ले कपड़ा गाड़ी चला ले ये सब भी उपयोगिता के अर्थ में पहचानते हैं तो स्किल वाले भाग को ठीक है लेकिन समाधान के स्वरूप में उपयोगिता नहीं पहचान में आई तो स्किल वाले भाग में तो समस्या खड़ी होगी ना एक आदमी गाना गाया गाना गा के और समस्या ही हुआ क्योंकि उससे अच्छा किससे निगा दिया तो परेशान हो गया हुआ अभी स्किल खाली पकड़ते हैं तो वो संकट में चले जाते हैं नहीं ऐसा एक आदमी खाना बना लिया अब कोई बनाता नहीं खाना दूसरा तो परेशान रहता है कोई बनाने चले जाए तो भी परेशान रहता है क्योंकि ये सीख जाएगा सीख जाएगा ना बताता नहीं है कॉपीराइट है ना इंटेलेक्चुअल राइट आ गया ना आईपीआर वो क्या है वो संकट ही बन गया है ना तो अब मानव में समाधान के बाद ही फिर स्किल भी उपयोगिता को स्किल की उपयोगिता को पहचान सकते हैं जैसे यहाँ पर तमाम तरह की चीजों को हम लोग करते रहते हैं आज हम बहुत ठीक से पहचानते हैं कौन सी स्किल उपयोगी है कौन सी नहीं है जो भी स्किल उपयोगी है वो कब पहचान पा रहे हैं जब हम अपने में उपयोगिता को पहचान पा रहे हैं कि मानव क्या है क्यों है कैसा है और जीने का स्वरूप क्या निकलता है मानव को किस प्रकार से एक व्यवस्था पूर्वक जीना है उसमें फिर तमाम चीजों की उपयोगिता को पहचानने लगते हैं आज हमको लगता है कि गाय की उपयोगिता है गाय हमारे साथ है देखिए मानव परंपरा में गाय की उपयोगिता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गाय वाले हो गए है ना मानव परंपरा में ये देखिए लेजर प्रोजेक्टर लगा हुआ आपके सामने अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहला प्रोजेक्टर कंपनी ने लगा है ठीक इसकी भी उपयोगिता है एक तरफ गाय गोबर दूसरी तरफ कंप्यूटर प्रोजेक्टर भी है हमको लगता है इसकी उपयोगिता है कल जैसे आपने देखा होगा उपयोगिता थी या नहीं थी सदुपयोग सदउ दुरुपयोग इन सब यंत्रों का तो हमारे कौन थे बच्चे। किसके बच्चे तो अब हमारे हीरोन हमारे बच्चे हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं ते ते क्या बुराई तो यह समझ में आ जाए कि अब शिक्षा के लिए इसकी कोई उपयोगिता है प्रेजेंटेशन मतलब प्रकाशन के लिए आदमी के व्यक्तित्व के विकास के लिए इनकी उपयोगिताओं का तभी ना जब हमारे को पता चला कि मानव की उपयोगिता क्या है और ये सब टूल्स बन गए ना तो इन सब कोई उपयोगिता को हम पहचान पाते हैं स्वयं उपयोगी होकर स्वयं में उपयोगिता को नहीं पहचानेंगे दूसरे की उपयोगिता को पहचानना बनता नहीं ठीक है ये बात जी बोलिए देव माइक आ जाएगा लगा दें दूसरा वाला इसी का दूसरा सेट है आप तो बोला थे ये टूटा हुआ है अच्छा चलिए ऐसे बोलिए मैं दोहरा दूंगा अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि उपयोगिता एक मानव अस्तित्व को समझ के जीता है तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि हाँ उसने इसकी स्टडी की हुई है कंप्यूटर्स की या उसने डॉक्टर की स्टडी की हुई है या उसने फूड या न्यूट्रिशन की स्टडी की हुई है तो उसके बेस पे हम उसकी उपयोगिता अभी सेग्रीगेट कर रहे हैं बट एट दिस लेवल जो आप हमें समझाना चाह रहे हैं कि मानव की अस्तित्व में क्या है, समझ है होने की तो उसके बेस पे भी कुछ पैरामीटर्स हम बिल्कुल पैरामीटर बनते हैं न्यायपूर्वक जीता है या नहीं जीता है एक पैरामीटर बनता है है ना धर्म पूरक जीता है व्यवस्थान भागीदार होता है अव्यवस्था भागीदार होता है व्यवस्था को क्या देखेंगे तो प्रकृति में एक व्यवस्था है मानव मानव मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं जीता है तो दोनों जगह में ये व्यवस्था एक दूसरे के पूरक है कि नहीं तो कुल मिला मानव व्यवस्था में जीता है कि नहीं जीता, तो जीता ये उसका चेकिंग बनता है व्यवस्था में जीना मतलब एक दूसरे की हेल्प करना एक दूसरे की हेल्प करना है ना उसको ये नहीं कर रहे है वो तो कि नहीं कर रहे हैं लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है है ना किसकी हेल्प करेंगे खुद की हेल्प पहले हो जाए अभी क्या हो रहा है हर एक आदमी दूसरे की हेल्प करने को पहले दौड़ रहा है खुद का तो हेल्प हुआ नहीं ठीक है ना वो एरोप्लेन में बैठते है ना तो वो बताती है ना वो? कि हवा का दबाव कम होने पर ऑटोमेटिक इस प्रकार से ये मास्क गिर जाएगा पहले स्वयं लगा के फिर दूसरे को लगाना <laughs> है ना वो बड़ी अच्छी बात उसने बोली मैंने कहा सही सकते क्या नहीं है तो अभी हम सबका तो मास्क लगा नहीं है दूसरे को लगाने के दौड़ रहे हैं हर दूसरा आदमी बोला तू खुद तो लग लगा ले पहले यही तो बोल रहा है तो ये हेल्प करना हमारा उपयोगिता नहीं है एक मानव की जिंदगी क्या होती है? है ना क्या उसका स्वरूप बनता है उससे संपन्न होना वैसा आपको जीना इसको बोल रहे हैं उपयोगिता में फिर दूसरा ऐसा जीना चाहता है उसके लिए वो तो बिल्टिंग है वो तो वो तो होने ही वाला है स्वयं में उपयोगिता को पहचाने बिना दूसरों के साथ उपयोगिता को फैलाना एक प्रकार से होता नहीं है कुछ चलता नहीं है काम फिर क्यों फैला रहे होते हो तो फिर फिर वो सारे मुद्दे कहीं और जाते अगर देखेंगे कारण क्या है क्यों कर रहे हैं आप ऐसा तो फिर वही सम्मान की बात आगे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसके पूरे कैरेक्टर आपको बता रहे हैं जैसे आप जो पूछ रही हूँ कि ये उपयोगिता के साथ जीने का मतलब क्या है तो वही तो सब बता रहे हैं आपको कि वो आदमी स्नेह पूर्वक जिएगा लिखते जाना कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते है वो मोह और विरोध के स्थान पर इसने रुक जाएगा आप पूरे छह दिन अपने ये बात होने वाली ठीक पीछे भेजिए माईक रवीश भाई जी हेलो भैया प्रश्न आप बना लीजिएगा मतलब मैं थोड़ा सा रख देता हूँ अपनी तरफ से पॉइंट हाँ। मैं थोड़ा बन नहीं पाया था तरीके से उसके अंदर में So, जैसे कल मैं कुछ सुन रहा था एक्चुअली ऑनलाइन था मैं तो आ, आपने जैसे बताया कि ऊर्जा कन्वर्ट नहीं होती है जैसे व्यापक व्यापक है प्रकृति प्रकृति है दर इज नो कन्वर्जेंस की व्यापक प्रकृति बन जाएगा या प्रकृति व्यापक बन जाएगी पर अभी तक की जैसे भाषा में या जो हमने सुना है कि निरंजन निराकार होना तीर्थंकर होना या आदि योगी होना इस टाइप की जो बातें सुनी या जो मुक्ति की तरफ एक इंसान दौड़ता है अपनी या उसकी एक चाह रखती है तो वो क्या है वो क्या कन्वर्जन हिमसेल्फ टूवर्ड्स दी ऊर्जा टूअर्ड्स व्यापक एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल तो एक पॉइंट और सुना था कल आपके इसमें कि जैसे प्रकृति निरंतर नहीं है साइक्लिक है और वो बनती बिगड़ती रहती है परिवर्तनशील हाँ। है उसका रूप एक जैसा नहीं रहता ये कहा था ठीक okay. है तो पहला मुद्दा कर लेते हैं वन बाय वन करते हैं। देखिए निरंजन निराकार होने का मतलब क्या हो अगर इसको सही भाषा में बोले तो निराकार वस्तु व्यापक में एक अस्तित्व में एक ही वस्तु चीज है जो है व्यापक है ये निराकार है यदि कोई व्यक्ति इस निराकार के साथ ही सदाकार करता है सिर्फ अस्तित्व में इसी को सच्चाई मानते हैं है ना तो मानव में कल्पना कल्पनाशीलता है मानव में जो कल्पना कल्पनाशीलता होती है जिसके साथ वो तदाकार करता है उसको लगता है मैं उसके जैसा हो गया हूं तो उसको ऐसा लगने लगता है ऐसा होता नहीं है अस्तित्व सअस्तित्व है ये सच्चाई है अगर अस्तित्व के साथ तथाकार करते हैं तब यह सब वैभव जीने का स्वरूप निकल के आता है इसमें से यदि कोई भी एक भाग में भी तथाकार करते हैं क्योंकि आदमी तथाकार करने की ताकत आदमी में है, पहले से रखा हुआ है और वास्तविकता सिर्फ दो ही है एक एक व्यापक है ऊर्जा के रूप में और एक प्रकृति है इकाई के रूप में तो आदमी के पास च्वाइस इतना गलती से भी तथाकार करेगा तो या तो इसके साथ करेगा या उसके साथ करेगा गलती में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती जो अस्तित्व में से बाहर हो जाए तो किसी ने यदि व्यापक के साथ तदाकार कर लिया तो उसको निराकार वस्तु दिख गई तो अपने में उसको निराकारी जैसा लगने लगा मेरा मे, मे, आ, मे, हम उसके साथ ऐसा लगता ही है क्यों क्या कारण है उसका कारण ये कि मानव कल्पनाशील है जैसा कल्पना करता है वैसा उसको लगने लगता है ऐसा होता नहीं है होता तो सहस्तित्व में ही है वो वो कल्पना भी सहस्तित्व में कर रहा है एक वो है देखने वाला और एक देखने की वस्तु दोनों के साथ हो रहा है तभी तो विकसित हो गया चैतन्य प्रमाण हो गया केवल मानव के का मतलब चाहे वो जीवो में हो चाहे मानव में हो एक समान ही जीवन में सापेक्ष शक्तियां क्या है जीवन में सापेक्ष शक्ति को कहा आशा विचार इच्छा क्या सापेक्ष शक्ति क्या है आशा विचार इच्छा के रूप में जीवन में सापेक्ष शक्तियां हैं ठीक ठीक है ये बात चलिए और आगे बढ़ाते हैं और कोई प्रश्न भाई जी आपको कैसा लग रहा है बताइए क्या अच्छा लगा अभी तक बताइए फीडबैक जस्ट समझ में आया कि क्या हुआ हाँ जी तो हाँ हाँ कहाँ से आए अच्छा इंदौर से परिचय शिविर नहीं किया आपने अभी ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया हाँ जी और कोई प्रश्न हाँ जी प्रकृति विकसित होकर जीवन परमाणु हुआ विकसित होकर जीवन हाँ जी भैया पता नहीं मतलब जिसे एक अंदर से चाहत तो है कि जैसे हम उसको अल्टीमेट शब्दों के माध्यम से सुख की तरफ लेके जाते हैं हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है है। मतलब सोच रहा हूं मैं कि सुख के बाद भी एक कुछ मानों चाहता है, तो उसको मान लो मुक्ति शब्द दे दिया तो ऐसा कुछ है क्या मतलब कुछ चाहता है कि नहीं बस ये जो लाइक निरंतरता हम चाहते हैं मानव में परंपरा डेवलप हो जाए इसकी निरंतरता रहे सुख के बाद भी कुछ, कुछ चाहते, चाहते यहाँ पर भी आए हैं और और भी कुछ चीजें कर रहे हैं हाँ पर वो चाहना बनी हुई है तो व्यापक में विलय होने की चाहना है क्या ना ये तो आपको देखो कल एक बात कही थी आपकी कोई मौलिक चाहना है और चाहत की पूर्ति का कोई कार्यक्रम है जैसे व्यापक में विलय होना ये आप, आप कह रहे हो या आपसे कहलाया जा रहा है तो उसको छोड़ दो आपके चाहत क्या है सुखपूर्वक जीना है ना सुखपूर्वक जीने का जब कार्यक्रम सफल नहीं हुआ तो क्या निकल गया ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी वाली जगह में पहुंच गए अगर मोक्ष को हम जानना चाहते हैं तो मोक्ष को क्या कहेंगे ब्रह्म से मुक्ति ही मोक्ष है ब्रह्म से मुक्ति का मतलब मुक्ति अगर किसी की चीज की होनी है तो भ्रम से होनी है अस्तित्व से मुक्ति थोड़ी हो नहीं हमारी अस्तित्व का मतलब है जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता ठीक है ना तो अस्तित्व में रहकर अस्तित्व से, से मुक्ति हो सकती क्या, मौलिक क्या, क्या, क्या हो अगर मौलिक हम एग्जिस्टेंशियल भाषा में बात करेंगे तो एक्जिस्टेंशियल भाषा में बात करेंगे तो उपयोगिता पूरकता लेकिन इस उपयोगिता पूरकता को चाह ये चाहत है हमारी इस को हम जितना फैलाते जाएंगे उसके अलग अलग नाम आएंगे जैसे व्यवहार में जब जीने जाएंगे तो चाहत बनी सम्मानपूर्वक जीने की विश्वासपूर्वक जीने की स्नेह पूर्वक जीने की है ना जब व्यवसाय के क्षेत्र में जीने जाएंगे तो वहां पर है ना एक प्रकार से नौकरी व्यापार से मुक्त होने की समृद्धि पूर्वक जीने की यह हमारी मौलिक चाहत है ठीक है ना इस पर हम अभी सभी चाहतों पे बात करने वाले इसी पे बात करने वाले महाराज और ठीक बात है अभी बिल्कुल ठीक कर है आप कह, कहा पता चलता कई बार माइक दीजिए माइक दे दीदी कुछ बोल रही रहे नाम भी बताते जाइए एक दूसरे को पहचान होती रहेगी कहा से आई है छत्तीसगढ़ रायपुर हमारी पूरी फैमिली आई तो, हुई अच्छा। <laughs> <आ, नहीं> है, <laughs> <laughs> हाँ जी। जी, जी। तो, है। योगेश शास्त्री जी प्रबोधक थे बहुत बढ़िया तो वहाँ पे भी मैंने काफी समझने की कोशिश की यहाँ पे आने के बाद में दो दिन से बच्चों का यहाँ की इसका और यहाँ के लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो ऑब्जर्वेशन से मुझको ये समझ में आया कि हर कोई कुछ ना कुछ चाह रहा है और उसको पाने की इच्छा में यहाँ पे आए आया hmm. तो मेरी चाहत क्या है आपने ये जो देखा आदर्शवाद भौतिकवाद सहअस्तित्ववाद आदर्शवाद में मैं आती नहीं हूँ भौतिकवाद मेरे को फिफ्टी फिफ्टी भी बोल नहीं सकते सेवेंटी थर्टी बोल सकते हो और सहअस्तित्ववाद मैं चाहती हूँ मैं पहले से चाहती हूँ hmm. पर मुझको ऐसा लगता है कि ये जो आप बोल रहे हो ये शायद संभव नहीं है इसके लिए मैं एक, अपने आप को एक बोलते ना हार्ड हार्ड होता जिसको आप तोड़ नहीं पाते उस टाइप से मैं अपने आप को इससे अलग कर रही हूँ तो समझना भी चाह रही हूँ बढ़िया है ना ये कर रही है अच्छा काम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं ठीक है देखो यहाँ पर आप लोगों को देख रही हूँ ठीक है दीदी बच्चे यदि खुश दिखाई देते है तो आपको अच्छे लगते है या वो डरे हुए सहमे हुए भय भीत अच्छे लगते है माइक में बोलो ना जो सुखी आनंदी उत्साही दिखते हैं बड़े लोग जो हैं वो वो भी खुश रहे ऐसा आप चाहती हो नहीं चाहती? चाहते हाँ, किसी को खुश देखा आपने आज तक <laughs> नहीं, नहीं ये दिक्कत है तो आप आपको दिखता नहीं है इसलिए आपको लगता है कि क्या चाहते, क्या नहीं चाहते, ना? नहीं, है, चाहते हो क्या चाहती हुआ मुझको ऐसा नहीं सकती है समझ ना? आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन आपको आज तक एक भी सुखी आदमी मिले ही नहीं बिल्कुल ठीक बात और मैं वही वही बोलना चाहती हूँ सुखी होने के लिए आया है सुखी होने के लिए आया पर सुख तो कहीं दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा है ठीक बात ठीक बात है नहीं दिख रहा है नहीं दिखा तो नहीं दिखा क्या कर सकते जो का है, थोड़ा अलग है, हाँ. देखो ऐसा है ना इसमें डेफिनेशन का मुद्दा नहीं है डेफिनेशन तो उस, उस सुख की पूर्ति में डेफिनेशन खड़ी हो रही है सुख वस्तु में डेफिनेशन की बात थोड़ी है की अब इनका सुख अलग है उनका सुख अलग है ना वो तो उस सुख के लिए कार्यक्रम अलग अलग है अगर सुख अलग अलग होता तो फिर हम बैठते क्यों या बताओ ठीक है ना तो सुख के लिए जो हमने कार्यक्रम पहचाना हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे कुछ लोग आपको लग रहा है कि अध्ययन करके अभ्यास करके सुखी हो जाएंगे आप कहते हैं यार हमको क्या लेना तैयार है हमको मजे करने से तैयार तो फंडामेंटल जो जो फंडामेंटली जो इनर कोर में आप सुख चाहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है उसको कैसे देखा कि बच्चे जब खुशहाली से रहते तो आपको अच्छा लगता है जबकि यहाँ पे कोई डेफिनेशन काम नहीं कर जो भी डेफिनेशन है बढ़िया कहीं पर धरती हरी भरी रहे तो आपको अच्छा लगता बुरा लगता कोई दिन उठते हो आसमान एकदम साफ दिखाई देता है आपको कैसा लगता है है ना कहीं लड़ाई हो रही है सुन के आपको कैसा लगता है देश में इधर उधर लड़ाई हो रही कैसा है कैसा लगता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई सुग्र नाम की वस्तु है उसमें हमारी जो चाहते हो तो बनी हुई है लेकिन हमको उसका कोई प्रमाण दिखता नहीं है तब तो हमको लगता है कि चूंकि चूंकि कोई सुखी नहीं है इसलिए मैं सुखी हो जाऊं इसकी कोई गारंटी बनती नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप में विश्वास की कमी है ऐसा कुछ भी नहीं है है ना कोई कोई एक आदमी साइकिल चलाता है तो आपको क्या लगता है कि आप भी चला सकते हैं आजा आजा आजा, आजा। कोई नहीं कोई नहीं थोड़ी बहुत लगी होगी तो क्या समझ में आया एक आदमी साइकिल चलाता है साइकिल की बात करता है एक आदमी साइकिल की बात करता है आपको भी साइकिल की बात सुनना अच्छा लगता है लेकिन साइकिल चलाता आपको दिखता ही नहीं है एक आदमी साइकिल की बात करता है साइकिल चलाता भी है तो आपको क्या लगता है हम भी कर सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है नहीं नहीं कर ही सकते भैया करते इसलिए नहीं है क्योंकि या तो कोई हमको साइकिल चलाता हो दिखा ही नहीं सीधी सी कहानी जो जो चीजें आपने देखी आपने सब वो पाली कि नहीं पाली है ना जो चीज आपने देखी ही नहीं तो क्या करोगे उसका तो उसमें हम बोले आप में विश्वास नहीं ऐसा नहीं होता है? विश्वास नहीं का मतलब इतना कि हमने देखा ही नहीं ऐसा कोई आदमी आपको मिला ही नहीं जो सुखी हो हमारे को मिल गया तो हमको रास्ता मिल गया आपको जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपका रास्ता बनेगा ये ठीक बात है अब वो जो सुख राम की वस्तु है उसकी प्रक्रिया क्या होगी किस प्रकार के जीने से क्या होने से सुखी होते हैं अब वो वो सब शोध का मुद्दा बनेगा उसके थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा है ना थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा इतनी सी बात है तो वहां से चीजें बढ़ सकती ठीक है ना ये बात ये बात समझ में आती है ये देखिए हाँ, ये तो अगर हमको हमसे बेहतर व्यक्ति मिलेगा नहीं हमारे में आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनेगा नहीं फिर तो कार्यक्रम बनता अनुसंधान कैसे था यह तो अनुसंधान करेगा आदमी तो उसके लिए पूरा इतना पीड़ा होना जरूरी है उसमें अगर उतना पीड़ा नहीं होगा तो अनुसंधान भी नहीं होगा तो घूम फिर के थोड़े दिन यहाँ जाएंगे थोड़े दिन वहां जाएंगे घूम फिर खाने लग जाएंगे क्या करेगा आदमी कहा जाएगा तो अगर हमको कोई बेहतर व्यक्ति दिख जाता है हमसे बेहतर दिख जाए भले वो पूरा है कि नहीं तो आगे देखेंगे हमसे बेहतर दिख जाएगा तो हमारी यात्रा शुरू हो जाता है स्वतः ही शुरू होता है स्वतः शुरू होता है क्योंकि वो कामना आपके अंदर है न्यायपूर्वक जीने की धर्म पूर्वक जीने की सत्य पूर्वक जीने की कोई न्याय धर्म सत्य को जीता हुआ मिलना जरूरी है दूसरा मानव कल्पनाशील है तो उस जीने की परिभाषा भी चाहिए तो आचरण भी चाहिए और परिभाषा भी चाहिए भाषा भी चाहिए दोनों मिलाकर ही हमारे में प्रेरणा है दोनों में से एक छोड़ देंगे प्रेरणा नहीं है आप हमारे साथ रहें और हम बातें ना करें खाली आप हमारे जीने देख के प्रेरणा ले लेंगे ऐसा नहीं है, है ना क्योंकि मानव कल्पनाशील है जैसे एक छोटा सा बात करके ब्रेक लेते हैं देखिए मानव को समझना पड़ेगा धरती पर कितना भी खराब से खराब वातावरण हो अभी जागृति का लेवल जो भी हो कोई भी बालक जब जन्म लेता है उसकी माँ कम से कम माँ तो पिता भी करते ही है कम से कम माँ जो उसके साथ उदारता पूर्वक प्रस्तुत होती है ममता मूल्य का निर्वाह करती है उदारता पूर्वक प्रस्तुत होती है ये तो देखा ही गया है कितने भी भ्रमित माँ हो कितने भी भ्रमित परंपरा हो कहाँ से कर देते है इट इज नॉट नर, बाय वर्चुअ नर्चरिंग शिक्षा व्यवस्था से नहीं है इट बाय द नेचर प्राकृतिक विधि से मां में उस समय ममता मूल्य का निर्वाह होता है ठीक उससे तभी जाके लालन पालन के वो दो तीन चार साल पांच साल का बड़ा होता है नहीं तो वो बड़ा ही नहीं हो सकता है। और देखिए कि जब हमारे विद्यालय में एडमिशन होता है तो उसको माँ ने जो कुछ किया उसको देख पाता है क्या वो देख पाता है यहाँ पर हम लोग उसको सिखाते है पहली बार की देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया बता के बता के बताना पड़ता है तो क्योंकि मानव में कल्पना चलता है इमेजिनेशन है वो आख से नहीं देखता कोई चीजों को तो यदि माँ को देखिए बहुत अच्छी बात है यदि मां को समाधान हो गया है तो ये कार्यक्रम स्नेह है और यदि मां को समाधान नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम मोह ही है कार्यक्रम गलत नहीं है माँ की अपनी स्थिति है माँ की अपनी स्थिति है कार्यक्रम प्राकृतिक प्रदर्श हो गया प्रकृति प्रकृति से चल रहा है ना ये कार्यक्रम तब तो वो ठीक ही चल रहा है लेकिन उसमें अधिकार माँ के पास नहीं है तो वो परिणाम नहीं आ रहे कार्यक्रम ठीक है लेकिन माँ की स्थिति यदि समाधान है तो ये स्नेह की बात होगी और माँ की स्थिति में यदि समाधान नहीं है तो मोह है अपने शरीर का एक अंग मानती मोह है इस विधि से पालती है समाधान हो जाएगा कई सारी बहने हैं जो अभी समाधान के साथ अपने बच्चों को है ना पाल रही है पैदा किए हैं तो उनके एक अलग स्थिति दिखती है तो वहां पर एक समाधान के लिए बच्चों को पालना की बात बनती है, जब तो सभी है सभी क्या बात? वो भी है दूसरी बात समाधान संपन्न हो जाए बच्चा इसके अर्थ में शरीर का लालन पालन होता है और समाधान नहीं है तो खा पी के तैयार हो जाए उसके अर्थ में लालन पार होता है समाधान विहीन जब भी ममता का निर्वाह हुआ तो खिला पिला के क्या तैयार किया अपने, अपने, अपने घर में? तैयार किए, किए। तैयार तैयार होगा बिल्कुल भैया हंसते है। हैं हम लोग अपने पे हंस रहे हैं ये तो खुशहाली है इस कार्यक्रम की कि आपने बैठ के अपने हंस लेते कौन दूसरे के लिए हंस रहा है ठीक है ना वो वो एक्टिविटी खराब है ऐसा नहीं है हाँ जी ये पहचानेंगे कैसे कि मोह है कि इसने है? मतलब कोई अगर वो बालक अपने में, एक, एक हर में, किस प्रकार से वो उपयोगी हो उसकी में उपयोगिता को स्थापित नहीं कर पाए अपन अगर उपयोगिता की स्थापना नहीं हो पाई तो कुल मिलाकर मोह ही हुआ है ना आज की परिस्थिति में कैसे उसको देखेंगे मतलब मैं मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जो स्नेह है जो समाधान पूर्वक जो है उसमें कैसा दिखता है और ये जो है आपने डिफाइन कर दिया कि इसमें ऐसा दिखता है पर उसमें कैसा दिखता है वही उसमें ऐसा दिखता है कि उपयोगिताओं से संपन्न होने के अर्थ में बालक का लालन पालन होता है धीरे धीरे धीरे धीरे माँ की उपयोगिता को पहचानता है पिता की उपयोगिता को पहचानता है हवा की उपयोगिता को पहचानता है पानी की उपयोगिता को पहचानता है भाई की उपयोगिता को पहचानता है बहन की पहचानता है ऐसे करते, करते करते करते करते अपनी उपयोगिता को पहचानता है वो धीरे धीरे संतुष्टि क्यों जाता है भोगवादी विधि से ये जो ममता का निर्वाह किया भोगवादी विधि में वो धीरे धीरे असंतुष्टि क्यों जाता है आवेश में आते जाते हैं उपयोगिताओं से जुड़ने पर निरावेशित उपयोगिताओं से एक आयु में नहीं समझ पाने के अभाव के कारण आवेश तो आपने जो कुछ मेहनत किया देख लो प्रोडक्ट कैसा तैयार हुआ <laughs> और मजे की बात जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन 99% तो सभी बालक एक समान ही है, है ना कुछ बहुत आंशिक जो पीछे का जो भी शरीर यात्राओं का प्रभाव है वो बहुत आंशिक रूप में है ज्यादातर तो वो सामान्य रूप से तैयार होते हैं ना और देखिए साल भर में दो साल में तीन साल में क्या उनमें पर्सनैलिटी चेंजेस सारा देखिए उससे पता चलेगा कि हमारे में समाधान है या नहीं है है ना कई सारे माँ माँ बाप बोलते हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है मैं बोलता बहुत सिंपल सी बात है इसका एक ही बीमारी के कारण एक जगह बोले क्या बोले माँ इसकी जिद्दी है भैया ऐसा नहीं है मैं देखो देखिए जिद्दी है है ना माँ बाप जिद्दी बच्चा जिद्दी होने ही होने है। माँ बाप सिर पटकेगा बच्चा सिर पटकेगा पटकेगा ठीक <laughs> है चलिए ब्रेक लेके आइए चाय पी चाय आपका कर इंतजार करिए नमस्कार पंद्रह मिनट में मिलते हैं